सोचो सोचो सोचो क्या कहा हम बताएं ठीक है तो सुनो ये आवाज पहचानो दोस्तों ये किसकी आवाज थी हां बताओ ठीक ये थी घंटी की आवाज घंटी की आवाज अरे हां दीदी यह तो घंटी की टन टन टन वाली आवाज थी हां दोस्तों यह एक घंटी की ही आवाज थी और आज हम तुम्हें एक ऐसा किस्सा सुनाने जा रहे हैं जिसमें तुम तरह-तरह की घंटियों की आवाजें सुनोगे तो सुनो और पहचानो इन आवाजों को दीदी दीदी दी, हमारे स्कूल में भी घंटी है जब छुट्टी होती है तो घंटी बजती है टैन टैन टैन टैन टैन <laughs> टैन टैन टैन हां तुमने बिल्कुल ठीक कहा और आज हम तुम्हें एक स्कूल का ही किस्सा सुनाने जा रहे हैं एक आदमी था नाम था उसका दीनो वो एक स्कूल में काम करता था और काम भी जानते हो कौन सा गंटी बजाने का सुनी दोस्तों तुम ने स्कूल की गंटी बजने की आवास तो दिनूं स्कूल में गंटी बजाता कभी स्कूल खुलने की घंटी तो कभी छुटी होने की बीच बीच में भी कभी एक गंटी बजाता कभी दो तो कभी तीन घंटी धी-ध -धी, हमारे स्कूल में भी इसी तरह की घंटी बजती है टन टन टन टन टन टन हा हा अधिकतर स्कूलों में ऐसी ही घंटी बजती है दोस्तों एक दिन की बात है स्कूल में छुट्टी का समय हुआ दिनों ने छुट्टी होने की घंटी बजा दी अरे घंटी तो टूटकर गिर गई खैर बलैया तो इसी भी जा सकता है मगर अब तो स्कूल की छुट्टी हो गई है हां इस घंटी को अपने साथ ले जाता हूं कल इस घंटी को ठीक करके वापस ले आऊंगा ऐसा सोचकर दीनु ने घंटी उठाई फिर वो घंटी अपनी साइकिल के पीछे रख ली स्कूल की छुट्टी हो गई थी इसलिए स्कूल के बाहर बच्चों की बहुत भीड़ थी दीनु अपनी साइकिल की घंटी बजाकर आगे निकलने की कोशिश करने लगा मगर वो अकेला तो था नहीं सड़क पर और भी बहुत बच्चे थे कुछ पैदल चल रहे थे तो कुछ साइकिलों पर सवार थे सभी को घर जाने की जल्दी थी साइकिल पर सवार बच्चे अपनी-अपनी साइकिलों की घंटियां बजा रहे थे अरे यार वो ज्यादा रास्ता तो छोड़ दो पता नहीं तुम लोग रास्ते के बीच में ही क्यों चलते हो अरे घंटी की आवाज नहीं सुनाई दे रही क्या दीदी मेरे पास भी एक साइकिल है मेरी साइकिल की भी घंटी ऐसे ही बजती है ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग अच्छा आगे सुनो तुम्हें याद है ना कि दीनु ने स्कूल की घंटी जो टूटकर नीचे गिर गई थी अपनी साइकिल के पीछे रख ली थी अब सड़क की भीड़भाड़ में वो स्कूल की घंटी कहीं गिर गई मगर दीनू को इसका पता नहीं चला वो तो अपनी मस्ती में साइकिल चलाता जा रहा था अपने घर पहुंचकर दीनू साइकिल से नीचे उतरा साइकिल पर रखी घंटी उतारने के लिए साइकिल के पीछे देखा मगर अरे नु... घंटी कहां गई हैं वो तो है नहीं मुझे अच्छी तरह याद है स्कूल की घंटी को मैंने अपनी साइकिल पर ही रखा था हम मगर मगर अब घंटी नहीं है लगता है रास्ते में गिर गई होगी पर पर अब कहां मिलेगी स्कूल की घंटी खो गई थी दीनू परेशान था घंटी को ढूंढना जरूरी था दीनू स्कूल के गेट तक वापस गया लेकिन घंटी उसे नहीं मिली थक हार कर दीनू घर पहुंचा थोड़ी देर बाद नहा धोकर हमेशा की तरह पूजा करने लगा अरे यह भी तो घंटी है मगर यह तो पूजा की घंटी है और इस घंटी की आवाज भी धीमी है स्कूल की घंटी तो इस घंटी से बड़ी होती है तभी तो उसकी आवाज बहुत बहुत तेज होती है ठीक ही तो सोचा दिनू काका ने स्कूल की घंटी तो बहुत तेज बजती है हमारे स्कूल की घंटी भी बहुत तेज बजती है ऐसे टन टन टन टन टन अगर जोर-जोर से घंटी ना बजे तो स्कूल कैसे लगेगा नहीं लगेगा ना अच्छा दोस्तों एक बात बताओ क्या तुम जानते हो कि स्कूल की घंटी तेज क्यों बजती है सोचो अरे सोचो ना अरे भाई इसलिए कि स्कूल बहुत बड़ा होता है इसलिए यदि घंटी बड़ी होगी और जोर से बजेगी तभी तो स्कूल में सबको सुनाई देगी टन टन टन टन हां तो दोस्तों है दूसरे दिन की बात है दिनू स्कूल जाने के लिए तक इयार हुआ वो पूजा कर हीी रहा था कि हम इस इसी कहना को स्कूल ले झा ता हूं इस इस इंचित खुट गई है आज इसी कहना को स्कूल में बजाऊंगा कर और पर यह घंटी तुस बह� इसकी आवाज तो दूर-दूर तक जा ही नहीं सकती स्कूल में बच्चे दूर-दूर तक इसकी आवाज सुन ही नहीं सकेंगे ओ, फिर इस घंटी को स्कूल ले जाने का क्या फायदा ना ना पूजा की ये घंटी यहीं पूजा घर में ही ठीक है इससे तो पूजा के समय बजाया जा सकता है दीदी घर में मां जब पूजा करती हैं तो वो भी दिनू काका जैसी ही घंटी बजाती है टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन हां तो अब तुम्हें पूजा की घंटी की आवाज की पहचान तो हो गई ना और स्कूल की घंटी की भी अरे हमारे इस किस्से में साइकिल की घंटी भी तो है ट्रिन ट्रिन ट्रिन ट्रिन ट्रिन दीदी दिनू काका की बात तो पूरी हुई ही नहीं थी आगे क्या हुआ हां तो दोस्तों दिनू पूजा करके स्कूल जाने के लिए तैयार हुआ दिनू ने घर से अपनी साइकिल निकाली और चल दिया स्कूल की ओर रास्ते में वो जरूरत पड़ने पर अपनी साइकिल की घंटी भी बजाता सारे रास्ते दिनू स्कूल की घंटी के बारे में ही सोचता रहा जानते हो ना दोस्तों क्यों हां शाबाश घंटी तो खो गई थी अब वो स्कूल पहुंचकर कौन सी घंटी बजाएगा खैर थोड़ी ही देर में दिनु स्कूल के पास पहुंच गया जब दिनु स्कूल के पास पहुंचा तो उसे कुछ जानी पहचानी आवाज सुनाई दी जानती हो दोस्तों ये किसकी आवाज सुनाई दे रही है ठोट फिर एक बार सुनो हरे का कि हां ये वही स्कूल की घंटी की आवाज है जो खोगई थी दीनु या आवाज सुनकर अचानक रुक गया अले यह क्या यह तो उसी घंटी की आवाज है जो कल टूट गिर गई थी और फिर खोगई थी है यह ही ही कि यहां कैसे आई स्कूल के अंदर हाँ हाँ हाँ और इस गंटी को कौन बाज आ रहा है हाँ चल चल के चल के देखूं गंटी के इस आवाज को सुनते ही दीनों स्कूल की ओर गया सभी बच्चे स्कूल के अंदर जा रहे थे सभी को पहले पहुंचने की जल्दी थी जल्दी जानते हो क्यों थी क्योंकि सभी को स्कूल की घंटी सुनाई दे रही थी अरे भैया हटो हटो हटो आगे से जल्दी जाने दो स्कूल पहुंचकर मुझे घंटी बजानी है पता नहीं पता नहीं आ, आज आज ये घंटी कौन बजा रहा दीनू स्कूल के अंदर पहुंचा उसने देखा कुछ बच्चे मैदान में घंटी बजा रहे थे वो सचमुच वो ही घंटी थी जो खो गई थी अब दीनू समझ गया कि घंटी स्कूल में ही गिर गई थी दोस्तों अब दीनू बहुत खुश था उसने बच्चों से घंटी ली और लगा उसे बजाने हो गई अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम आलेख भगवान दासvartheta विषय संयोजन शूर्णा गुप्ता कलाकार वीना होरा हेमंत होरा और जैमिनी कुमार धुन्यांकन सतीश लाडे प्रस्तुति सहयोग वंदना अरिमर्दन तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो